कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए रोने की आदत ऐसी पड़ी हंसने का तराना भूल गए हाँ भूल गए काली रातें बीत गई फिर चांदनी प्रीत के वादे याद करो क्या प्रीत निभाना भूल गए क्या भूल गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगा के मंजिल का का भूल हाँ भूल भूल भूल गए गए गए गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल क्या दिल हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार और शुभ नवरात्रि हाँ शुभ नवरात्रि और क्योंकि दशहरा भी आने वाला है तो लीजिए साहब शुभ दशहरा भी और उसके थोड़े दिनों बाद दिवाली भी आ जाएगी तो शुभ दिवाली भी क्यों भाई ठीक है ना बीच में करवा चौथ भी आएगा तो करवा चौथ के लिए मतलब सावधान रहने को बोलूं या शुभ करवा चौथ बोलना है। शुभ करवा चौथ सावधानी की की उस बात की भाई? सावधानी इसलिए कि भाई साहब तैयार हो जाइए करवा चौथ आने वाला है आपकी जिंदगी का रिन्यूअल यानी कि लाइफ टाइम रिन्यल की बात हो रही है ये। भगवान कैसी बात करते तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं साहब तो चलिए ये सब बातें इधरकिनार तो इस हफ्ते की बात शुरू करते देखिए साहब अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में एक हमारे मशहूर और वरूफ कॉमेडियन कहें या बड़े भारी राजनेता है वो जिनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं जिन्होंने कि एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल और जलजला आ गया है और जिसको कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी पर कूदा गया है यानी कि अभी हाल फिलहाल में एक घोषणा हुई है जिसके तहत किसी एक देश में जाने पर बड़ी भारी फीस देनी पड़ेगी वहां पे जाने के लिए और वो फीस देगा कौन वो फीस देंगे उस देश में रहने वाले लोग बाहर वाले लोग नहीं यानी जो आ रहे हैं वो फीस नहीं देंगे हाँ। फीस कौन देगा फीस जो उस देश में उन लोगों को काम करने के लिए आएगा यानी कि अपने ही देश के लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का एक तरीका बढ़िया है साहब बहुत से नेतागण ऐसा करते आए हैं यानि की तरह तरह के टैक्स अगर पुराने जमाने से चला रहा है कोई राजा थे हमारे यहाँ पर वो फसल का एक बटा छः हिस्सा लेते थे हाँ। और उन्हीं के तुरंत बाद जो राजा आए हाँ। यानी कि हमारे कौन से वंश के थे मैं तो भूल गया हूँ मगर वो उसी फसल का एक बटा चार हिस्सा लेने लगे ले और उसके बाद एक वंश ऐसा आया हाँ। जो एक बटा तीन लेने लगा फिर एक वन आया जिसने फिर उसको एक बेटा चार कर दिया हाँ। यानी कि अब सवाल यह है कि अपने ही लोगों से पैसा वसूलना हमारे मतलब हमारे क्या कहा जाए दुनिया भर के नेता लोग जो हैं अच्छी तरह जानते हैं देखिए इसका लॉजिक तो यह है कि भाई आप आने की जो फीस लेते हैं ना वो तो यह है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके यहाँ आएँ तो आप फीस कम रखेंगे आप चाहते हैं लोग आपके यहाँ ना आए तो फिर ज्यादा रखेंगे तो ये तो आपका आपकी मर्जी है ना आपका देश है तो अब सवाल ये उठता है यहां पर एक मुद्दा सामने आता है मैं आपको मुद्दा बाद में पहले एक सब और हाँ उदाहरण आप क्लास ले रहे हैं क्या अरे यार यारुक जाओ बात मतलब तो पूरी हमको तो पूरा पढ़ाते रहते हैं यहाँ अपने दोस्तों को पढ़ा रहे बात पूरी हो जाए इसी पे ओहो इसी पे बात कीजिए अब साहब देखिए यही तो बात है ना बीच में बात के बोल देना यानि कि इसको हम कहते हैं बात काट देना या टोक देना या टोक देना, हाँ। आज साहब हम चलिए अब चूंकि इन्होंने टोक दिया है तो अब बात टोकने पर ही करते हैं। ठीक है आज हमारे घर में मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा हमारी पत्नी अपने कुछ दमित इच्छाओं को है? पूरा कर रही है ट्रांसलेट प्लीज अप्रेस्ड फीलिंग्स <laughs> समझ आई ये वाली हिंदी तो समझ आ गई होगी <laughs> अप्रेस्ड फीलिंग्स ये दमित भावनाएं शायद नहीं समझ आया होगा नहीं नहीं होता है भाई आप लोग जो बचपन से अंग्रेजी स्कूल में पढ़े होते हैं ना आप लोग के लिए यही होता है तो खैर साहब वो दमित भावनाएं क्या है वो दमित भावनाएं हैं लोगों पर कंट्रोल कर तो साहब इन्होंने क्या शुरू किया है कि नन्हे नन्हे बच्चे छः साल आठ साल दस साल के बच्चों को पकड़ लाती हैं और उनको पकड़ के कभी तो सिलाई सिखाती हैं कभी तो कुछ खाना बनाना सिखा वो बच्चे बेचारे ऐसे चकित भक्के नजर आते हैं कि मैं तो उन बच्चों का चेहरा देख के मुझे उन पर तरस आता है अच्छा उस पर भी तुर्रा ये कि उन बच्चों से जब ये बात करती है ना तो लगता है कि मानो फूल झर रहे हो मगर उन बातों का यदि अर्थ उन बच्चों को समझ आ जाए हाँ। तो बेचारों के खून सूखने की नौबत आ जाए मतलब हमने क्या मैं कर मैं आपको यही बता रहा हूं उन बच्चों से बाकायदा बर्तन धुलवाए जाते हैं अरे? उनको? अगर उनसे कुछ खाना गिर जाता है तो उनसे पुछवाया जाता है उनसे कहा जाता है अपना गिलास कटोरी अलग रखो यानी कि जैसे जेल में कैदी अपना थालिफ कटोरी गिलास अलग रखते उस तरह का है तो साहब आज क्या हुआ इत्तेफाकन इत्फाकन मैं भी साहब कभी कभी उन बच्चों से मतलब मुझे बात करने का या उनकी बातें सुनने का अवसर मिल जाता है तो आज क्या हो गया एक बच्ची मुझको दिखा रही थी कि उसने कुछ सिलाई किया था मुझसे उसने कहा कि तुम ये देखो मैंने कैसा सिला है मतलब उसने कुछ एक तरह का सिलाई हाँ, किया था उसको स्टिच। और है कि बेटा ये दौड़ते हुए नहीं रनिंग स्टिच मतलब जो स्टिच दौड़ती रहे वो ऐसा बार बार समझाया की दौड़ते हुए नहीं करना है हाँ तो साहब वो मुझसे उसने कहा कि तुम देखो ये रनिंग स्टिच मैंने बनाई है तुरंत उसके उसके सेंटेंस पूरा होता उसके पहले बगल वाले बच्चे ने कहा कहा तुम नहीं कहते हैं, आप कहते हैं हैं अच्छा? आप अच्छा वाह बस हमारी पत्नी को मौका मिल गया उन्होंने कहा, कितनी सही बात कही और बच्चों को सीखना चाहिए एक दूसरे को देखकर बस देख तो मुझे लगा कि यार ये बात को काटना इस वक्त तो बहुत अच्छा था मगर आपको बताऊ कभी कभी बच्चे अनायास अरे बच्चे तो बच्चे बड़े भी बात को काट देते हैं काट देते हैं मतलब वो उनका उद्देश्य काटना नहीं होता उनका उद्देश्य शायद होता है उसको करेक्ट करना करेक्ट कभी कभी जैसा कि मेरे साथ होता है उसी जब आप बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है उसी समय हमको जो बात याद आती है है फिर ये बहुत ज्यादा आपको बता दें साहब हमारी बेटी को हमने गलती से मतलब बहुत ही बड़ी भूल है हमारी पत्नी की हम तो ये कहेंगे की हमारी बेटी को हमने एक या दो हफ्ते भेज के के के दिया था कक्षा तीन चार पांच में पढ़ती थी उस समय उसको प्रोनाशन की क्लास के लिए एक एनी हम के पड़ोस में रहती थी, पास बात दिया हाँ। थी। उन्होंने अच्छी खासी फीस भी ली थी मेरे ख्याल और साहब वो अच्छी खासी फीस दे करके उन्होंने लिया अब साहब आपको बताए भाई साहब इस बात को मुझे लगता है कम से कम मलाट के दिन पैतीस साल तो हो चुके 98, 99 और आज चलिए पच्चीस <laughs> हम लोग का करेक्शन हो रहा है हम लोग बात के बीच में करेक्शन करवाते मसला <laughs> आपको बताते उदाहरण बताइए सब एनवेलप हम तो एनवेलप ही कहते आए थे अब वो अनवेल हो गया है लीजिए साहब तो एनवेलप लीजिये हैं, अब ये यार ये जो है वो अजीब बात है हमें पता नहीं सही सही है या सही है या खैर तो इस तरह से करेक्शन उसके बाद आजकल हम हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं हैं अगर हम उनको कोई शब्द बोल रहे हैं, वो क्या आजकल कुछ बायोलॉजी या बॉटनी में कोई शब्द है एम ई सी एच वाई एल वाई कुछ करके है हमने अगर उसको मैचिल कुछ बोल दिया तो वो वो फौरन सही करती है है है है मैचिल नहीं और और वहीं दूसरे स्कूल की बच्ची जो है, मैचाइल है। एक जगह मिशेल भी कह देते हैं ये लीजिए साहब तो वो मिशेल ओबामा <laughs> याद आने लगती हैं तो अब साहब ये चक्कर है कि ऐसे करेक्शन हो जाते हैं अब कभी कभी क्या होता है आप कोई कहानी बता रहे होते हैं कहानी का फ्लो चल रहा है पूरा लोग ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बीच में आपके कोई निकटवर्ती मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन निकटवर्ती अब आप समझ सकते हैं आप लोग सब समझदार हैं आपका इशारा नहीं, नहीं नहीं नहीं मेरा इशारा किसी प्रोनाशियेशन अच्छा नहीं है आज भी हम एनवे भाई प्रोनाशिएशन नहीं कहानी के बीच में कहानी को सही करना मतलब अगर हम बता रहे हैं कि साहब हम लोग बस से जा रहे थे सही जानते कैसे किया जाता अरे नहीं वो हम लोग बस से नहीं कार से जा रहे थे अब अब अब आपका जो फ्लो है वो तो टूट गया खत्म यानी कि अब आप सोचते रहिए भैया कार से जा रहे थे अब बस से जा रहे थे क्योंकि आपकी कहानी का सारा दारोमदार तो बस पर शामिल था हत्या हो अब, कहानी अब अगर उनको कार कह दिया तो आपकी कहानी खत्म सवाल ये उठता है ऐसी घटनाएं तो हम सबके साथ होती हैं। है बिल्कुल बिल्कुल होती ही रहती हैं। अरे भाई इसी टोका टोकी के डर से हमने एनवेलप कहना छोड़कर लिफाफा कहना शुरू कर दिया और हमने साहब को हमने उसको फैला कहना शुरू कर दिया वो तो आप हमेशा से कहते थे मगर आप... यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कभी कभी आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे होते हैं जैसे हम आजकल अक्सर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और भाई साहब बच्चों की कलाकारी ये होती है हाँ। कि वो उस पढ़ाई के बीच में यानी कि आपने आप उनको समझा रहे हैं कि यहाँ पर यूनिटरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अंकल ये सुनिए अगर जो हमारे क्लास में फलाने बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम बस हो गया साहब आपका यूनिटरी प्रिंसिपल जो है वो वहीं का वही धरा रह गया क्योंकि अब आप पक्का जान लीजिए ना तो उसने प्रिंसिपल सुना है ना यूनिटरी सुना है उसने प्रिंसिपल शब्द सुना है और प्रिंसिपल शब्द सुन के उसे अपने स्कूल का प्रिंसिपल याद रखे तो अब सवाल ये उठता है इस तरह के करेक्शन या इस तरह के डायवर्जन इनका क्या मतलब है मैं आपको बताऊं साहब देखिए मेरे हिसाब से सब करेक्शन करना हम सब की आदत है हम सब बीच में बोलते हैं जैसे आपको मैं एक एक उदाहरण दूं हमारी एक सहकर्मी थी थी कावेरी कावेरी जी तो कावेरी जी तो जो थी, उनके साथ में ऐसा था कि वो एक स्तर हमसे ऊपर थी काम मतलब कार्य के क्षेत्र में और उनके साथ काम करने का हमें अवसर मिला वो बहुत मतलब समझदार अंडरस्टैंडिंग महिला थी और उनका उनकी आदत थी कि वो किसी भी बात को जब समझाती थी तो पूरी तरह से समझाती थी मतलब ज, जैसे कि अगर उन्हें कोई कोई मैटर क्या बोलते हैं उसको जैसे क्लास लेना है तो वो उस क्लास के बारे में बाकायदा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक समझाते हुए वैसे आगे चलती थी अब साहब मैं थोड़ा मेरी आत्मा थोड़ी बेचैन टाइप की है तो बेचैन आत्मा क्या करती थी कि जब मैं आधी बात वो कह लेती थी हुँ. तो मैं अक्सर कहता था कि मैं समझ गया इसके आगे ये है वो मुझसे कहती थी कि यार रवि श्रीवास्तव तुम्हें बात पूरी होने तक तो इंतजार कर लो <laughs> आखिरकार मैं अपनी बात तो कह लू उन्होंने कहा यह तुम्हारी आदत बेहद खराब है कि जो तुम बीच में काट के बात बोलने लगते हो तुम क्या समझ गए आखिरकार तो हाँ, बहुत, बहुत, मतलब मैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत बुरी बात है <laughs> और मेरे ही नहीं खास तौर से मेरे जैसे लोग यानी जिनको बोलना अच्छा लगता है ना उनके लिए सुनना बहुत मुश्किल काम हो लेकिन लोग कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनना है बोलना कम हम लोग कहते चाहे जो भी हो हूँ मगर हम क्या करते हैं वो तो हम जानते हैं ना मतलब आप ज्ञान प्राप्त नहीं करना हम साहब हमें कोई ज्ञान व्यान की बात नहीं है हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं और हमारे पास कहने के लिए इतनी सारी बातें है की हम आपको मौका देने से हिचकिचाते हैं तो साहब अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा है क्या, <laughs> क्या हमारी पत्नी ना वो सावधान हो, हो जाती है जैसे ही हम कहते हैं ना हमने कुछ सोचा है भैया हमको हमेशा ये लगता है कि जब ये इनको सोच ये जब सोचते हैं तो मेरे ऊपर ही गाज गिरती है <laughs> जो सोचा उसको जिंदगी में प्रैक्टिकली करना होते हुए देखना ये बड़ा मतलब एक मेरे लिए दुष्कर कार्य मतलब आपकी भाषा में सॉरी कठिन काम हो जाता है कि सोचता कि भैया मैं मैं सोचता आपको मैंने सोचा ये बोल जब भी कभी आप किसी को करेक्ट कर रहे हो ना तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई साहब ये करेक्शन जरूरी है क्या यानी कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसका उस पूरी जो वो कह रहा है जो भी बंदा जो भी बात कह रहा है उसके अर्थ से या तात्पर्य से उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या हाँ। यानी कि मान लीजिए जैसे मैं वही कार और बस वाली बात कर रहा था कि अगर आपने हम बस में जा रहे थे उसको करेक्ट करके बोल दिया कि हम कार में जा रहे थे तो भाई साहब उसकी कहानी तो पूरी बदल गई हाँ। बिल्कुल तो क्या ये बोलना जरूरी था सवाल ये उठता है अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये देख लिया जाए कि क्या आपकी जिम्मेदारी है उसको करेक्ट करना तो क्या आपकी जिम्मेदारी है उसको करेक्ट करना ये देखा जाए अच्छा दूसरी बात ये है कि हम जिसकी बात को सही कर रहे हैं यानी करेक्शन जिसकी बात में कर रहे हैं उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है देखिए कुछ रिलेशनशिप तो होते हैं जो बहुत ही बेहद करीबी हैं यानी कि आपके पति पत्नी कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या निकटवर्ती दोस्त तो वहाँ पर आप अगर जो किसी की बात को सही कर रहे हैं और वो भी मतलब प्यार मोहब्बत में सही कर रहे हैं तो ठीक है मगर अगर जो आप किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में ऐसा करेक्शन करने लगते हैं तब तो साब यह खतरनाक है क्योंकि वहां पर तो आ जाती है सामने कल्चरल बाइंडिंग्स आ जाती हैं कि भाई क्या आप सचमुच में रिस्क है। हा मतलब जोखिम आ गया ना रिस्क हाँ आ गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं अच्छा दूसरी तीसरी बात क्या है कि अजनबियों को करेक्ट करना कहा से हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई कोई अजनबी अगर कुछ बोल रहा, है, तो गलत बोल रहा है तो उसकी बात को करेक्ट करना क्या ये हमारी जिम्मेदारी है अच्छा एक सवाल ये उठता है जिम्मेदार, अच्छा एक वो सिरे से गलत है मतलब बेसिकली तो, गलत, बात है। गलत बात ही बोल रहा है तो, तो सवाल यह है की आपका आप सच मान के उसको आपको आपको मानना या नहीं मानना तो आपकी जिम्मेदारी है मगर उसको करेक्ट करना क्या आपकी जिम्मेदारी है मेरा पूछना ये है हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बिगड़ जाते हैं हैं अगर हमको हम, करेक्ट ना किया जाए तो आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या किसी दूसरों के लिए कर रहे हैं अगर, मतलब मेरे अब देखिए यहाँ मतलब पर हाँ, जो आप, अगर अगर हम गलत ही बात बोलते रहेंगे जो कहते हैं ना किसी झूठ को बार बार सच लगने लगता है हम किसी गलत बात को बोलते रहें बोलते रहें अगले वाले हमको छोड़ते रहें कि अच्छा जाने दो लिहाज में अच्छा जाने दो छोड़ दो क्या ज़रूरत है उनको बुरा लगेगा और छोड़ दें और हम गलत ही बात पे बाद में अड़ जाए उस पर भिड़ जाए लोगों से तो, तो क्या ना... ये ठीक नहीं होता कि हमको शुरू में ही लोगों ने कह दिया आपने कह दिया होता कि देखो ये गलत है इसको अब मत बोलना नहीं तो मगर सवाल यह है कि आपको ठीक करने की जिम्मेदारी क्या मेरी है नहीं एग्जैक्टली exactly, तो बिल्कुल तो सही तो इसका मतलब कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए तभी आपको करेक्शन करने का राइट है अगर नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं एक मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करिए क्या मिस्टर एक्स या मिसेज एक्स को आपकी बात को करेक्ट करने की जिम्मेदारी है नहीं है नहीं लेकिन अगर वो बोलेंगे हम सुनेंगे तो है ही ध्यान से कि भाई हो सकता है। हमने आप हो, सुन, ले। हम तो सुन हम तो लेते हैं बिल्कुल नहीं सुनेंगे सबूत के साथ मेरी बात को गलत ना साबित करे मैं किसी की ओपिनियन पर अपनी बात कटवाने के लिए तैयार नहीं हूँ आपकी ओपिनियन आपकी अपनी है उसका मुझसे कोई लेना देना यहाँ नहीं। पे हमारे और आपके सोचने में अंतर है हमको लगता है कि अगर हम आ, कुछ गलत बोल रहे रहे हैं हैं, या सोच रहे है, अगर सवाल यह है कि किसके के लिए गलत नहीं तो सवाल ये नहीं है अगर मैं ये कहूँ की सूर्य पश्चिम में उगता है तो क्या इस बात को करेक्ट करने का किसी को राइट है ना क्यों क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हाँ। अगर मैं ये कहूं कि आज बहुत गर्मी है क्या इसको करेक्ट करने का किसी को राइट right है इसको तो हम सबका अपना अपना बस वो है। सवाल यह है कि अगर हाँ। मेरी कोई ओपिनियन है तो उसको करेक्ट करने का राइट right किसी दूसरे को नहीं है अगर तो है। आपको करेक्ट करने का राइट right है तो आप सबूत के साथ बताइए कि भाई आज का टेम्परेचर तो पच्चीस डिग्री है या पंद्रह डिग्री है माफ कीजिएगा बीच में अंतराल के लिए हाँ तो हम बात यह कर रहे थे कि अगर जो हम लोगों को किसी को करेक्शन करना है तो देखिए दो वजहें हो सकती हैं करेक्शन की जरूरत है या आपका जिम्मेदारी है कि उसको सही किया जाए भी तो हो सकती है। और तीसरी हाँ आदत भी हो सकती है तो वो सब उस आदत को तो आपको रोकना ही पड़ेगा ठीक है।, है अब तीसरा मुद्दा आता है कि जब हम करेक्शन करते हैं ना किसी की बात को भाई साहब उसकी टाइमिंग क्या है यानी आप कब करेक्शन करना चाहते हैं तो अब ये भी देख लीजिए भैया कि जिम्मेदारी है क्या जरूरत है क्या संबंध है क्या इस प्रकार के और अगर सब कुछ हाँ है तो मेरा विचार ये है कि ये जो करेक्शन की टाइमिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह करेक्शन जब किया जाए तो ऐसे समय पर होना चाहिए जब केवल आप दोनों व्यक्ति हो यानी किसी के सामने करेक्शन करना जो है ये उस व्यक्ति को एक तरह का उससे ह्यूमिलिएशन हो जाता है यानी कि आप उसका मैं अपमान तो नहीं कहूंगा परंतु यह सम्मान भी नहीं चाहे तो चाहे जितने जितने भी भी अपने किया भी अपने किया किया जाए जाए जाए और और करेक्शन करते समय अगर जो थोड़ा सम्मान प्रदर्शित कर कर दिया जाए और ये साबित कर दिया साबित कि ये आपका समर्थन में करेक्शन हो रहा है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा और जब आप करेक्शन करें तो भाई साहब ध्यान रखिएगा कि सबूत के साथ में करेक्शन करेंगर Envelope को को बोलना है है है तो तो तो भाई भाई साहब साहब कहीं दिखा दीजिए उसको कि कि जो है, वो होता है। हम तो अब वो होता हम अब अब अब ढूंढ रहे हैं उन्होंने देखिए देखिए मुझे लगता नहीं कि से आपकी मुलाकात होगी मगर एक अच्छा किया जाए अगर बात मतलब की है यानी केवल गपशप हो रही है हुँ. तो उसमें क्या जरूरी है कि करेक्शन किया जाए बिल्कुल जरूरत नहीं यानी अगर कोई आदमी कोई कहानी ही बनाकर सुना रहा है हुँ. या कोई मजाक कर रहा है हुँ. तो उस वक्त तो उसको करेक्शन की जरूरत नहीं है हुँ. दूसरी बात यह कि कभी भी करेक्शन करते समय हुँ. अगर हमारी ईगो आगे आ जाती है यानी कि मेरा देखिए आगे बढ़ने के यानी कि ऊपर उठने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो यह है कि अपना कद आप बड़ा कर लें और दूसरा यह है कि सामने वाले को गिरा करके उसके पीठ पर खड़े हो जाएं तो अगर करेक्शन का उद्देश्य सामने वाले को गिरा कर उसके पीठ पर चढ़ना है तो मेरे ख्याल से यह थोड़ा गलत हो जाएगा नहीं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है देखिए इसके अभी हम लोगों ने बड़े बड़े निष्कर्ष बड़े बड़े लोगों की बातों में देखा है ए? एक और उसके जवाब में दूसरे पक्ष ने कह दिया कि इन्होंने तो कुछ नहीं करवाया अब साहब देखिए यहां पर सवाल यह है कि इसका सबूत तो न उनके पास है न इनके पास है खाली बात की बात है अब इसमें जो तगड़ा होगा वो अगले को पीटेगा तो अब सवाल यह है कि आपको बड़ा बनने के लिए क्या किसी की पीठ पर सवार होने की जरूरत है मेरे ख्याल से यह एक सोचने वाली बात है इतना बड़ा दिखने की जरूरत ही क्या ने, है नहीं भाई देखिए ये तो आप इसको नहीं कह सकते तो मानव स्वभाव है मुझे बड़ा दिखना है अच्छा अच्छा साहब चलिए अभी ये बड़े छोटे की बात छोड़ दें पिछले हफ्ते का गाना भैया बड़ा मशहूर और मारूफ गाना था हाँ। आई बैठी ये जाने जा हावड़ा तो ब्रिज का गाना जो था बेहद मशहूर था और मतलब अपने समय में ही नहीं आज भी मशहूर है इस गाने में अगर आप इस गाने का वीडियो देखेंगे ना सब तो आप पाएंगे मधुबाला हाँ, अशोक कुमार नहीं, और देवानंद देवानंद कौन है इसमें हीरो और कोई भी है ना एक शेख मुख्तार आते हैं शायद आई डोंट या न, के एन सिंह के सिंह के एन सिंह साहब तो मधुबाला के सिंह और अशोक कुमार ये आप इन तीनों को देखिए और साहब आप वास्तव में आपको लगेगा कि क्या ट्रियो है ये खैर चलिए साहब तो ये तो पिछले हफ्ते का गाना था और अब आपके लिए ये रहा इस हफ्ते का गाना ये भी आसान है मगर यह फिल्म थोड़ी सी आ, जिसे कहा जाए थोड़ी आ, पत्थरों के नीचे दबी हुई है लैंडस्लाइड में नहीं, तो नहीं नहीं नहीं फिल्म बहुत चली थी। नहीं, नहीं, चली थी होगी मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं हाँ। मगर यह इस वक्त लैंडस्लाइड में दबी हुई है अच्छा। तो चलिए साहब तो यह गाने को आप पहचानिए और पहचानते रहिए आप, आपके पास तो पूरा हफ्ता है तो एक हफ्ते के बाद हम आपसे पूछेंगे आप बताइएगा और तब तक के लिए हम आपसे अनुमति लेंगे चलते हैं साहब फिर मिलेंगे और देखिए हम तो साहब उन जाबाज लोगों में से हैं जो बात काटने वालों को अपने साथ बैठा के रखते हैं तो तो चलिए साहब, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपने अपना इतना वक्त दिया हमारी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार नमस्कार नजदीक नजदीक ये मौसम जाने से क्या हाल हुआ पर का क्या हाल हुआ पर वानिका मिटनी का फसाना याद रहा जल्दी का फसाना भूल गए क्या भूल गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए <laughs>